उनके खिलाफ एक आदमी का क्या प्रयोजन है क्या अर्थ जिंदगी में जो लोग गलत थे वो संगठित खड़े हुए है और अच्छा आदमी ये सोच के संगठन की क्या जरूरत बुरे आदमियों का साथी और सहयोगी बनता है ये ध्यान रखना चाहिए चोर और बदमाश सब संगठित राजनीतिक संगठित जिंदगी को खराब करने वाले सारे लोग संगठित और अच्छा आदमी सोचता है संगठन की क्या जरूरत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 समाज की पूरी जीवन व्यवस्था ही रुगण है उसमें आमूल क्रांति की जरूरत है उसमें बुनियाद से ही पत्थर बदल देने की जरूरत है जैसे हम आदमी को आज तक ढालते रहे हैं वो डालने का ढांचा ही गलत सिद्ध हुआ है उस ढांचे से अनिवार्य रूप बीमारियां पैदा होतीं, फिर हम एक एक आदमी को जिम्मेवार ठहराते हैं कि तुम जिम्मेवार जबकि वो आदमी विक्टिम होता है स्वीकार होता है जिम्मेवार नहीं होता और उस पर हम जुम्मेवार है पिछले 5000 वर्षों से ये बिल्कुल ही आदमी के साथ अन्याय हुआ है आदमी गरीब होगा चोर हो जाना बहुत संभव है आदमी जीनहीन होगा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 एक तरफ समाज का सारा धन इकट्ठा हो जाए और समाज के अधिक लोग निर्धन हो और फिर हम उन्हें समझाए की तुम धन का लोभ मत करना तुम धन का मोह मत करना तुम किसी दूसरे के धन को प्रतिस्पर्धा से मत देखना हम कुछ ऐसी बातें सिखा रहे हैं कि घर के कोने में सुस्वादु भोजन का ढेर लगा और भूखे लोग घर के चारों तरफ इकट्ठे हुए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 और उस दृष्टिकोण को तो गांव-गांव कोने कोने तक पहुंचाना चाहेगा समाज की शिक्षा दूषित है समाज की सारी शिक्षा दूषित है शिक्षा के नाम पर सिर्फ धोखा होता है न तो मनुष्य का व्यक्तित्व तो निर्मित होता न उसकी आत्मा विकसित होती है न उसके प्राणों में कुछ ऐसा फलित होता है जिसे हम जीवन का अर्थ जीवन की कला कुछ कह सके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 एक दूसरे को दुख देने के लिए ही निर्मित हुआ परिवार की आमूल धारणा बदलनी जरूरी है नए तरह का परिवार विकसित होना चाहिए जहाँ पिता और बेटा माँ और बेटे पति और पत्नी संतुष्ट जीवन में अधिकतम संतोष उपलब्ध कर सके और इसलिए मैंने कहा कि जीवन की सारी व्यवस्था पर जीवन जागृति केंद्रित आंदोलन फैलाना चाहे मेरी उस संबंध में दृष्टि है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 उन्होंने पंद्रह वर्षों से छोटा सा प्रयोग किया है प्रयोग का नाम है किबुक्स ये परिवार में एक अत्यंत क्रांतिकारी प्रयोग है मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के गांव गांव में भी वो प्रयोग हो आने वाले दो सौ वर्षो में जो बच्चे किबुज के प्रयोग से विकसित होंगे वे बिल्कुल नए तरह के बच्चे होंगे किबुज एक व्यवस्था है जहां तीन महीने के बाद बच्चे को गाँव के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 न माँ बाप को नाराज होने का मौका है न क्रोध करने का न गाली देने का न उन बच्चों को मौका मिलता कि बाप मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है माँ मेरे बाप के साथ किस तरह के वचन बोलती है इस सब को उन्हें कुछ भी पता नहीं है बाप उन्हें एकदम देवता मालूम होते हैं क्योंकि जब भी वो आते हैं तब उनको देवता पाते हैं, वो घड़ी आधा घड़ी को आते हैं माँ बाप घड़ी आधा घड़ी को अपने बच्चों से मिलने जाते बीस वर्ष की उम्र में जब वो वापिस लौटेंगे पूर्ण शिक्षा लेकर तो मां बाप के संबल में उनके मन में कोई भी घृणा कोई भी रोष कोई भी प्रतिक्रिया कोई भी नहीं हो सकता है। उनका जितना प्रेम पाया गया अब तक सोचा जाता था कि मां बाप से दूर रखने में बच्चों का प्रेम कम हो जाएगा लेकिन टिबूस के प्रयोग ने सिद्ध कर दिया है कि मां बाप और बच्चों के बीच प्रेम अद्भुत रूप से विकसित हुआ वहां माँ जो बच्चे सामूहिक रहे इसका हमने ख्याल ही नहीं है छोटे बच्चों को बूढ़ों के साथ पालना एकदम अनैतिक है छोटे बच्चों की बुद्धि छोटे बच्चों की है बूढ़ों की बुद्धि बूढ़ों की है बूढ़ों के जीवन भर का अनुभव है वो और ढंग से सोचते है बच्चे और ढंग और हमारे सभी बच्चों को बूढ़ों के साथ पलना पड़ता है इसमें कितना अनाचार हो जाता है बच्चों के साथ इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है न बूढ़े बच्चों को समझ सकते हैं न बच्चे बूढ़ों को समझ सकते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 तो किबूस कहता है कि एक उम्र के लोगों को एक ही उम्र के लोगों के साथ पालना ही मनोवैज्ञानिक है जिस उम्र के बच्चे हैं वो उसी उम्र के बच्चों के साथ पाले जाएं। और इसका परिणाम ये हुआ कि किबूस से आए हुए बच्चों में एक ताजगी एक नयापन बात ही और खुशी ही और हमारे बच्चे तो बूढ़ो के साथ रह रहे के उदास हो जाते हैं इसके पहले वो खुश होना सीखे चारों तरफ उदासी उनको पकड़ लेता कि किताब पढ़ रहे हैं गीता पढ़ रहे है और बच्चों को लगता है कि वो शोर कर रहा है गलत कर रहा बच्चे को कभी ख्याल में भी नहीं आता कि गीता पढ़ना क्या इतना उपयोगी हो सकता है कि मेरा शोर करना फिजूर हो बच्चे के लिए कुदना और शोर करना इतना सार्थक है कि उसकी कल्पना के बाहर क्या आप एक किताब लेके बैठे तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम सोर ना करें हर चीज धीरे धीरे उसको पता चल जाती है कि वो गलत है हम हर बच्चे को गिल्टी और अपराधी बना देते हैं। बचपन से उसे लगने लगता है कि जो मैं करता हूं वो गलत है शोर करता हूँ गलत है खेलता हूँ गलत है दौड़ता हूँ गलत है जान पे चलता हूँ गलत है नदी में कूदता हूँ गलत है कपड़े पहने में बर्फा में खड़ा होता हूँ गलत मैं जो भी करता हूँ गलत है इसका इकट्ठा परिणाम होता है कि मैं गलत आदमी हम अपराधी पैदा कर रहे हैं बचपन से और उसका कुल कारण यह है कि बच्चों को उनकी भिन्न उम्र के लोगों के साथ पाला जा है कि उन्होंने व्यवस्था की कि बच्चे एक उम्र के बच्चों के लोगों के साथ पाले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 अनुभव किया कि खाना बच्चों का ऐसा होना चाहिए 50 बच्चे थे कुछ बच्चे मेज पर नाच रहे उसी पर जिस पर कि खाना चल रहा है कुछ बच्चे तम्बूरा बजा रहे एक बच्चा ट्रिस्ट करके डांस कर रहा, एक लड़की गीत गा रही सारा खेल चल रहा है बीच में खाना भी चल रहा है नाच भी चल रहा है उनका वो दो ढाई घंटे तक चलता रहा वो खाना और वो नाच मैंने पूछा क्या ये रोज होता है उनका खाना बिना नाचे और बिना गाये कैसे हो सकता है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 इस पर तो एक अलग केंद्र लेने का विचार चलता है जहां में समाज के सारे अंगों को कैसे बदला जाए उस पर अलग से आपसे पूरी बात कर सकता दूसरी बात कुछ बातें हमें मान के चलनी चाहिए जैसे जिस समाज में हम हैं वो रुगण है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 तो अगर हम इस तरह की शर्तें और कंडीशंस बनाए की निरअहकारी लोग संगठन में आए जिन्हें मान पद प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं है वो संगठन में आए जिन्हें धन और निर्धन के बीच कोई फर्क नहीं है वो संगठन में आए तो आप गलत शर्तें लगाते हैं। मैं ये मानता हूं कि लोग संगठन में रह के बाद एक भांति के हो जाने चाहिए लेकिन ये संगठन में आने की शर्त नहीं हो सकती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 कितना दूर किया जा सकता है उसके उपाय करने जरूरी हैं और अंतिम लक्ष्य ध्यान में होना चाहिए कि वो दूर हो जाए और कैसे दूर होगा सामान्य मनुष्य की सारी क्रियाएं अहंकार से प्रेरित होती है। ये तो परम धर्म की अनुभूति पर उपलब्ध होता है कि अहंकार हो जाता है तब सारी क्रियाएं निरहंकार हो जाती हैं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 व्यवहार में कह रहा हूं खाट नहीं कह रहा हूं तथिया नहीं कह रहा हूं क्योंकि ठीक है कि डेढ़ सौ रुपए वाले के लिए आपको दो अच्छे तक देने पड़ेंगे वो देने चाहिए लेकिन व्यवहार यहां केंद्र का जो कार्यकर्ता है वो डेढ़ सौ रुपए वाले से ज्यादा सम्मान से बोलेगा तो गलती होती है तो भूल होती है जिसने एक भी पैसा नहीं दिया है उससे अगर वो असम्मान से बोलता है तो भूल होती है तो हम वर्ग पैदा कर रहे हैं फिर ये तो वर्ग है सौ रुपये डेढ़ सौ रुपए वाले हम पैदा नहीं कर रहे उसी वर्ग से ये समाज आ रहा है हम मिटाने के लिए एक नया समाज खड़ा करना चाहते हैं यहां जो व्यवहार होगा उस तल पर रक्ति भर का फासला नहीं होना चाहिए लेकिन ये फासला होगा कि डेढ़ सौ रुपये वाला मेरे बंगले के पास ठहरेगा ये व्यवहार का फासला नहीं वो डेढ़ सौ भी दे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 और फिर हमें नई धारणा विकसित करनी चाहिए कि डेढ़ रुपए वाले बंगले में वो लोग ठहरे हुए हैं जो उतने स्वस्थ नहीं है कि 10 रुपए वाली जगह में ठहर सके हमें विकसित करनी चाहिए धारणा वो जो पचास रुपए वाले में ठहरा हुआ है वो अस्वस्थ आदमी है तीस रुपए वाला आदमी ज्यादा स्वस्थ है वो तीस रुपए में भी गुजारा करता है हमें धारणा वैल्यूज बदलनी है डेढ़ रुपए से आप नहीं छुटकारा पाते हमें यह दान बदलनी चाहिए कि तीस रूपए वाले में जो ठहरा है वो ज्यादा स्वस्थ आदमी है पचास में जो ठहरा है वो बीमार है डेढ़ सौ वाला और भी बीमार है उसके व्यवस्था के आयोजन की जरूरत है और बीमार आदमी के प्रति हमारी दया होनी चाहिए घृणा नहीं होनी चाहिए स्वभावता बीमार आदमी के प्रति दया ही होती घृणा का क्या कारण हमें धारणा बदलनी चाहिए वेल्युएशन हमारे सोचने और वैल्यूज का फर्क होना चाहिए इसलिए मुझे ख्याल आता है कि केंद्र के मित्रों ने जो जो वर्ग के नाम रखे हैं वो एक क्लास तो तीस रूपए वालों की जाये रखी सी क्लास पचास रुपए वालों की रखी वो थर्ड क्लास पचास रुपए वाला है वो फर्स्ट क्लास में है नहीं होना भी ये चाहिए होना भी चाहिए कि हम हम दृष्टिकोण बदले कि 50 रुपए वाले को भी ख्याल हो कि 50 रुपए वाले में ठहरना थोड़ा दया के पात्र बनना है तीस रुपए वाले में वाले को लगता है वो ज्यादा स्वस्थ आदमी 100 आदमी के साथ जो ठहर सकता है वो आदमी ज्यादा सामाजिक जो कहता है मैं अकेले ही ठहरूंगा दूसरे के साथ सो भी नहीं सकता रहा ये आदमी रुक्न है इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए और हम उपाय करेंगे की धीरे धीरे सौ के साथ ठहर सके लेकिन हम ये सर फैला दें कि नहीं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 पचास का खर्च नहीं खर्च कोई चालीस के करीब वो दस रुपए जो है ज्यादा पचास वाले पर वो चालीस वाले को तीस किए जा सके इसलिए लेकिन आदमी की बुद्धि बड़ी अजीब उसके लिए इंतजाम किया जाए तो वो परेशान होता है कि मुझे तीस का हिस्सा बना दिया न इंतजाम किया जाए तो चालीस देने की उसकी तैयारी नहीं और जो आदमी उसके लिए दस रुपए चुका रहा है वो आदमी घृणा का पात्र हो रहा है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 लेकिन मनुष्य के आदर में फर्क नहीं होना चाहिए और जब धीरे धीरे इस केंद्र के घवा पैदा कर लेंगे कि हम में कोई नहीं, तो हम वो वक्त भी ले आएंगे कि हम कहेंगे कि जो जितना दे सके वो उतना दे तीस और 100 के बीच जो जितना दे सके उतना दे या 10 और 100 के बीच जितना दे सके उतना दे दे जो जितना दे सके उतना दे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 कि मेरा जैसा पुरुष इस जगत में कोई थी नहीं प्रेम प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम बना देता है जिस पर प्रेम की नजर गिरती है वो प्रथम हो जाता है जिनके तो जीवन में प्रेम नहीं हो पाता वो बेचारे प्रथम होने की कोशिश करते इसलिए प्रतियोगिता प्रथम नहीं है प्रश्न हमेशा प्रेम जिस आदमी के जीवन में प्रेम फलित होता उसे ख्याल ही भूल जाता है कि वो प्रथम आए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 लेकिन अगर काम भी करना हो तो विश्राम जरूरी है और किसी अर्थ में जो मित्र मुझे मिलने आते हैं उनको तो पता भी नहीं होता अभी बनारस में एक दिन बोल के मैं लौटा रात को कोई 10 बजे और घर पर आठ दस आदमी इकट्ठे सुबह से मैं बोल रहा हूं रात 10 बजे लौटा हूं कि अब जाके सो जाऊंगा कमरे पर आठ दस लोग इकट्ठे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 कहा वो ख्याल रखें कि अब मुझे सो जाना चाहिए एक बजे जाके उनको आकर कहना पड़ा कहा तो वो दुखी हुए और कहा कि हम छह महीने से देख रहे हैं आपके आने की और कल सुबह आप चले जाएंगे क्या ये नहीं हो सकता कि आज आप हमारे लिए न सोए मैंने कहा कि ये हो सकता है लेकिन ये कितने दिन चल सकेगा ये हो सकता है आज मैं नहीं सोंगा कल मैं नहीं सोंगा लेकिन कितने दिन चल सकता है अभी एक दिन एक मीटिंग थी आठ बजे सात बजे मैं थका मांदा लौटा और सो गया क्योंकि बजे की मीटिंग में जाना एक मित्र मिलने आया वो मित्र यहाँ है तो मेरे छोटे भाई ने उनको कह दिया कि नहीं वो तो नहीं मिल सकेंगे अब आठ बजे मीटिंग में आ जाए वो बेचारे महीनों से आने के ख्याल में होंगे उनको बहुत दुख हुआ वो रोते हुए घर लौटे मुझे कल ही पता चला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 इस बात को ऐसा भी तो कहा जा सकता था कि मैं दिन भर से थका हुआ आया हूँ अभी लेट गया हूँ अगर आप कहीं तो उठा दू आप सोच ले मैं नहीं सोचता मुझसे नहीं मिलने के कारण रोता हुआ घर लौटा वो मुझे उठाने के लिए राजी होता ये नहीं हो सकता यह असंभव था यह असंभव था अगर जिन्होंने उनको कहा था ये कहा होता की वो सोए दिन भर से थके हुए आते आठ बजे मीटिंग में फिर जाना है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 एक को तो वो समझाया उस दिन कई लोगों को लिए बात कहें लेकिन कार्य करने का हथ ही यह है कि हम मनुष्य समाज से संबंधित हो रहे हैं। हम अनेक लोगों से संबंधित हो रहे हैं। और हम अनेक लोगों के प्रति प्रति बार प्रेम हो सके तो ही हमारे कार्य करने की कुशलता कला और सफलता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 अगर उससे खुशी से लौटा सकते हो तो ठीक नहीं तो मत लौटाइए मेरी तकलीफ का उतना सवाल नहीं उसकी खुशी ज्यादा कीमती आखिर में जो श्रम भी कर रहा हूँ वो इसीलिए कोई खुश हो सके अगर उसकी खुशी ही खोती हो तो मेरे श्रम का कोई अर्थ नहीं रह जाने एक भी आदमी अगर असम खुश लौटता है मेरे पास से तो उसका पाप मेरे ऊपर ही लगता है ये मेरे मित्रों को ध्यान में ले जाना चाहिए उनकी तकलीफ में समझता हूँ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 हम इस ढंग से भी बोल सकते अभी दो लोग बंबई से सिर्फ इसलिए गए परसों जबलपुर पहुंचे मुझसे मिलने सिर्फ शिकायत करने पति और पत्नी जबलपुर पहुंचे बंबई से कि हमको मिलने नहीं दिया गया, गया बम्बई में और हमें धक्के देकर कहा कि जाओ जाओ अभी नहीं मिल सकते तो हमें भारी सदमा पहुंचा कि हम मनुष्य नहीं है क्या कि हमें बिल्कुल जानवर की तरह धक्का दे दिया कठिन है ये बात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 लेकिन उनकी जीवन चर्या को बदलने के लिए छात्रावास खड़े किए जाए जहां उनकी जीवन चर्या बदली जा सके इन तीनों कामों को करने के लिए जीवन जागृति केंद्र का विराट संगठन गांव गांव में उसकी शाखा जगह जगह उसके केंद्र तब वो ये तीन कामों को जीवन जागृति केंद्र कर सके तो इस दिशा में आप सोचे और ध्यान रखे की मैं इसे कोई धार्मिक संगठन नहीं बता रहा हूं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 कि नहीं होने से अच्छा है वो कुछ ऐसा नहीं है कि जैसा होना चाहिए वैसा हो गया। हो गया। भी नहीं सकता था। जिन मित्रों को प्रेम पैदा हुआ उन्होंने कुछ करना शुरू किया। ना तो साहित्यकार थे न लेखक थे जो भी आए प्रेम में उन्होंने कुछ अनुवाद किया वो अनुवाद भी उनके प्रेम का ही प्रतीक था उनकी उनकी कोई योग्यता थी ऐसा नहीं था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 कोई एक केंद्र नहीं संभाल सकता बंबई का केंद्र तो संभाल रहा है सामर्थ्य ज्यादा संभाल रहा है और केंद्र क्या है दो चार मित्र है केंद्र के नाम पर क्या है बंबई देख के बड़ा भारी नाम मालूम पड़ता है दो चार मित्र वो संभाल रहे हैं और इसलिए उनकी वो जो भी कर रहे हैं उनकी गलतियों की मैं बात ही नहीं करता क्योंकि वो इतना कर रहे हैं और इतनी मुश्किल में कर रहे हैं की उनकी गलतियों की बात करना अन्याय हो जाता बात ही नहीं करता क्योंकि एक दो मित्र खींच रहे हैं सारा समय लगाकर सारी शक्ति लगाकर ये बिल्कुल ही ठीक है गलतियां अनुवाद में बहुत है फिक्र करें जगह जगह के, हर केंद्र पर फिक्र करें जहां से भी प्रकाशन की व्यवस्था जुटा सके वहां प्रकाशन करें गुजरात में गुजराती का प्रकाशन हो या अच्छा है महाराष्ट्र में मराठी का हो या अच्छा हिंदी का प्रकाशन हिंदी के क्षेत्र से हो तो अच्छा अच्छा होगा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 और उसके करने से कम से कम चार को ख्याल पैदा होगा कि गलत हुआ तो कुछ ठीक किया जा सके इसलिए मैं रोकते नहीं किसी को जो मुझसे कहता है कि करना मैं कथा करो ये भी जानते हुए कि अंग्रेजी में अनुवाद किया उनका अनुवाद ठीक नहीं हो सकता था मुझसे दूसरे लोगों ने भी कहा कि अनुवाद तो ठीक नहीं है मैंने कहा लेकिन कोई ठीक करने वाला कहता नहीं मुझसे भी करो ये कहते इसलिए उनको करने देता हूँ जब कोई ठीक करने वाला आते मुझसे कहेगा कि करेंगे तो उनको कहूंगा कि अभी तो जो आया उसको न करने देता तो। हूं इस बेचारे की हिम्मत तो देखो कि वो ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता फिर भी अनुवाद कर रहा उसने अनुवाद किया अनुवाद गया तो बहुत से लोगों को बड़ा गलत अनुवाद है। मैंने उनको पूछा कि सही तुम करो फिर उन्होंने नहीं किया कुछ वो अभी तेजी ने भी नहीं किया तैयारी हमारी कठिनाई जो है वो ये है कि हो जाए कुछ काम एक मुझे ख्याल आता है एक, एक पिंटर था फ्रांस में उसने एक चित्र बनाया और उसने एक चौरस्ते पर अपनी पेंटिंग लगा दी और गाँव भर के लोगों से सलाह ली कि इसमें क्या क्या गलतियां किताब लख दी उस पर सारे लोग लिख गए आके इसमें यह गलती इसमें ये गलती इसमें सारी किताब भर गई उसकी समझ के बाहर हो गया कि इतनी गलतियां एक पेंटिंग करना भी बड़ी मुश्किल बात एक पेंटिंग छोटी सी उसमें इतनी गलतियां करनी एक बड़ी प्रतिभा की जरूरत तब हो सकती है उसने अपने गुरु से कहा उसने कहा अब तू ये काम कर इस पेंटिंग को टांग दे और नीचे लग गए जहां गलती हो उसको सुधार जाए उसको कोई सुधार नहीं है। उस गांव में एक आदमी ने बुरुष उठाया तो उसकी पेंटिंग में कोई सुधार नहीं किया हमारा जो माइंड है हमारा जो काम करने का ढंग है वो हमेशा गलत क्या है वो हमें दिखाई पड़ जाता है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 और बंबई कोई अभी केंद्र नहीं है बंबई क्या केंद्र है दो चार मित्र हैं, लेकिन सारे मुल्क पैदा हो गया कि बम्बई कोई केंद्र है उसके पास कोई, है। ना कोई, है, ना कोई, है, ना कोई पैसा है वो निरंतर उधारी में वो निरंतर परेशानी में कमाई वमाई का सवाल नहीं है वो हर बार गंवाते मेरे साथ दोस्ती गंवाने की हो सकती कमाने की होगी नहीं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 अब बंबई केंद्र बना है तो वो ढाई सौ रुपया सदस्य की फी रख ले तो बंबई में ढाई सौ रुपया कुछ भी नहीं अब एक छोटे से गांव में ढाई सौ रूपया फी रख लो तो एक भी सदस्य नहीं बनेगा वो चारा चाराना फी रखते अब बंबई के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर घाटावाड़ा में कोई बनाने लगे केंद्र तो मुश्किल का मामला अभी घाटावाड़ा में था उन्होंने केंद्र बनाया तो उन्होंने कहा बम्बई के हिसाब से हम बनाए उनको बनाने की जिम्मेद में पढ़ मत वो रुपया का पैटर्न रखे तुम हजार रुपए का पैटर्न ढूंढने में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हें मिले भी। तुम तो मिलेगी रुपये का पैटर्न खोजोगे तो मिल सकता है तो तुम अपनी फिक्र कर लो अपने गांव का मेरी अपनी दृष्टि यह है कि पहले सारे मुल्क में छोटे छोटे यूनिट बन जाए वो अपना काम शुरू कर लें अपनी व्यवस्था अपनी सुविधा अपनी जगह देख फिर पीछे हम उनको कभी भी इकट्ठा कर ले सकते हैं उसमें कोई कठिनाई नहीं तो जीवन जागृति केंद्र की शाखाएं नहीं है जो जगह जगह बन रही वो सब जीवन जागृति केंद्र वो ब्रांचेस नहीं है उसकी वो सब इंडिपेंडेंट यूनिट उनके ऊपर कोई मालिक नहीं है ऊपर से आज्ञा देने को उनको मैं मानता भी नहीं किस तरह की बात बन जाए ऊपर से आज्ञा दे के ऐसा करो वैसा करो फिर वो पद खड़े होते फिर सारा चक्कर शुरू होता एक, एक यूनिट स्वतंत्र है वो अपना बना ले अपना काम शुरू करे बम्बई का यूनिट बहुत दिन से काम कर रहा है उससे कोई सलाह मांग, मांग ले मार्ग निर्देशन चाहिए मार्ग निर्देश ले एक अपना काम शुरू करें अपने ढंग से पीछे जब मुल्क में 200 यूनिट काम करने लगे तब हम इकट्ठे होते तो उसको इकट्ठा कर ले उसमें कितनी देर लगती उसमें कोई कठिनाई नहीं तभी किसी की तरफ मत देखें अपना, अपना काम शुरू करें उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप लेकिन समझ ली